श्री घर के गर्गसहिता अश्वमेध खंड नौवाँ अध्याय गर्गाचार्य का द्वारिकापुरी में आगमन तथा अनिरुद्ध का अश्वमेधी अश्व की रक्षा के लिए कृत प्रतिज्ञ होना श्री गर्ग कहते हैं राजन तदनंतर द्वारिकापुरी में देवर्षि प्रवर नारद जी के चले जाने पर राजा राजाधिराज उग्रसेन ने मुझे बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा उग्रसेन के वे दूत मेरे सामने आकर इस प्रकार बोले दूतों ने कहा देवदेव ब्रह्मण भूदेव शिरोमणे मुने कृपया हमारी सारी बातें विस्तारपूर्वक सुनिए मुनीश्वर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आपके विद्यमान शिष्य महाराज उग्रसेन ने उठ के अनुष्ठान का निश्चय किया है। मुने उस यज्ञ महोत्सव में आप शीघ्र पधारे उन दूतों का यह कथन सुनकर मैं गरगा छल से द्वारिकापुरी की ओर चला निपश्रेष्ठ उस यज्ञ को देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल था तदनंतर अनंत देश में दूर से ही मुझे द्वारिका दिखाई दी जो नाना प्रकार के वृक्षों तथा अनेकानेक उपवनों से सुशोभित थी बहुत से सरोवर बावलिया तथा नाना प्रकार के पक्षी उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ के सरोवर में नील कमल रक्त कमल श्वेत कमल और पीत कमल खिले हुए थे कुमुद और शुक्र पुष्प भी उनकी शोभा बढ़ाते थे बिल्व कदम साख तारोल श्री नाग केसर, पीपल, जंबीर अर्थात आम, केवड़ा, कदली, जामुन, श्रीफल पिंड खरजूर खदीर पत्रबिंदु, अगर तगर चंदन रक्त चंदन पलाश कपिथ पाकर बेत बांस, मल्लिका जूही मोदनी अर्थात मोगरा, बदनवाड़, सूर्यमुखी, हुए दाडि अर्थात करेर, पुष्प, सुदर्शन, चंद्रक, पुंद, पुष्प, दाडिम, अर्थात अनार अनुजीर अर्थात अंजीर नागरंग अर्थात नारंगी आडू आडुकी सीताफल पूी फल, फल बाद तूल राजादन, एला, सेवती देवदारू तथा इसी तरह के अन्यान्य छोटे और बड़े वृक्षों से श्रीहरि की नगरी द्वारिका शोभा पा रही थी राजेंद्र वहाँ मोर, सारस और सुख कलरव करते थे हंस परेवा कबूतर कोयल मैना चकवा खनजरीट तथा चटक अर्थात गौरया आदि समस्त सुंदर पक्षियों के समुदाय वहाँ वैकुंठ से आए थे जो मधुरवाड़ी में कृष्ण कृष्ण कृष्ण गा रहे थे राजन इस तरह चलते चलते मैंने द्वारिकापुरी देखी जो तांबे चांदी और सुवर्ण के बने हुए तीन दुर्गों परकोटों से घिरी हुई थी दिव्य वृक्षों से परिपूर्ण पर्वत गिरनार समुद्र तथा खाई का, का काम देने वाली गोमती इन सब से घिरी हुई श्री कृष्ण नगरी द्वारिकापुरी अत्यंत रमणीय दिखाई देती थी उस पुरी में मंगलमय उत्सव के सूचक बंदर लगी थी वहां सोने के महल शोभा और सदा हृष्ट पुष्ट रहने वाले लोगों से वह पुरी भरी हुई थी सोने के हाट बाजारों तथा सुंदर ध्वजा पताकाओं से द्वारिकापुरी की अनुपम शोभा हो रही थी वहां बहुत से ऊंचे ऊंचे विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर दृष्ट होते थे बड़े बड़े सौर्य सम्पन्न जादव वीर उस पुरी की शोभा थे सहस्त्रों विमान सैकड़ों चौराहे तथा चितकबरे उस पुरी की शुभा में चार चांद लगा रहे थे सैकड़ों सड़कों अश्वशालाओं गौशालाओं तथा अन्यन्या शालाओं से सुशोभित द्वारिकापुरी की सड़कों पर सुंदर चांदी के पत्र जड़े गए थे उस पुरी में नौ लाख सुंदर महल थे परमात्मा श्री कृष्ण के सोलह एक सौ आठ भव्य भवनों से द्वारिकापुरी में स्थित सी दिखाई देती थी राजन उस नगरी के द्वार द्वार पर नियुक्त करोड़ों सूरवीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए दिन रात रक्षा करते थे वहां के सब लोग घर घर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के यश गाते और नाम तथा लीलाओं का कीर्तन सुनते थे इस प्रकार सब कुछ देखता हुआ मैं सुधर्मा सभा में गया खड़ाऊ पर चढ़ा था और तुलसी की माला से कृष्ण नाम का जब कर रहा था राज ऋषि उग्रसेन मुझे आया देख बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए भूपाल उनके साथ छप्पन करोड़ अन्य यादव भी थे उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन पर बिठाया और मेरी पूजा की समस्त यादवों के समीप मेरे दोनों चरण धोकर दो राजाधिराज उग्रसेन उग्रसेन ने चरणोदक को सिर पर चढ़ाया और कहा, उग्रसेन बोले, विप्रेंद्र मैं देवर्षि नारद के मुख से जिसके महान फल का वर्णन सुन चुका हूँ उस अश्वमेध नामक यज्ञ का आपके आज्ञा से अनुष्ठान करूंगा जिनके चरणों की सेवा करके पूर्ववर्ती भूपालों ने जगत को तिनके के समान मानकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर लिया था वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात विद्यमान हैं श्री गर्ग जी मैंने कहा महाराज यादव नरेश आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है अश्व यज्ञ करने से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी रिपेश्वर अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा इस बात का निश्चय कर लीजिए क्योंकि भूमंडल में आपके शत्रु बहुत अधिक है पूरे एक वर्ष तक आपको अशी व्रत का पालन करना होगा तभी यह श्रेष्ठ यज्ञ सकुशल संपन्न हो सकेगा पूर्व काल में राजय यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न ने समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी इस बार अश्व की रक्षा के लिए क्या आप पुनः उन्हीं की नियुक्ति करेंगे मेरी बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और वहां बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर जो मनुष्यों के समस्त दुख दूर करने वाले हैं देखने लगे राजा को चिंतामग्न देख भगवान ने तत्काल पान का बीड़ा लेकर हंसते हुए कहा भगवान श्री कृष्ण बोले हे बलवान युद्ध कुशल समग्र यादव वीरों महाराज उग्रसेन के सामने मेरी बात सुनो जो मनस्वी एवं महारथी वीर भूमंडल के समस्त राजाओं से अश्वमेध यज्ञ संबंधी अश्रु को छुड़ा लेने में समर्थ हो वह इस पान के बीड़े को ग्रहण करे श्रीहरि का यह वचन सुनकर यद कुशल युद्ध कुशल यादव वीर अभिमान शून्य हो बार बार एक दूसरे का मुँह देखने लगे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर हाथ में वह पान का बीड़ा एक घड़ी तक रखा रह गया ऐसा लगता था मानो कमल के फूल पर तोता बैठा हो जब सब लोग चुप रह गए तब धनुष धारण किए उषापति महात्मा अनिरुद्ध ने महाराज उग्रसेन को नमस्कार करके वह पान का बीड़ा ले लिया और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर तत्काल इस प्रकार कहा श्री अनिरुद्ध बोले जगदीश्वर मैं समस्त राजाओं से श्याम कर्ण की रक्षा करूंगा, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए दीन वत्सल गोविंद यदि मैं घोड़ों का पालन नहीं कर सकूँ तो उस दशा में मुझ दीन की यह प्रतिज्ञा सुनिए क्षत्रिय वैश्य और शुद्र किसी ब्राह्मणी के साथ व्यवचार करने से जिस दुखदायी दुर्गति को प्राप्त होते हैं निश्चय वही गति मुझे भी मिले देव जो ब्राह्मण को गुरु बनाकर पीछे उसकी सेवा नहीं करता है वह जिस गति को प्राप्त होता है अवश्य वही गति मैं भी पाऊँ श्री गर्ग जी कहते हैं राजन अनिरुद्ध का वह ओजस्वी वचन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए भगवान श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने तत्काल अपने पौत्र के सिर पर हाथ रखा अनिरुद्ध सुधर्मा सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे उस समय श्रीहरि ने सबके समक्ष में के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा श्री बोले अनिरुद्ध तुम एक वर्ष तक अश्वमेधी अश्व की समस्त राजाओं से रक्षा करते हुए फिर यहां लौट आओ इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र में सुमेरु में गर्ग जी का आगमन नामक नौवा अध्याय पूरा हुआ